नैना और सुनिधि एक साथ रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थीं। रेस्टोरेंट में लगे ग्लास विंडो से वो दोनों बाहर खड़े विक्रांत को ध्यान से देख रही थीं। विक्रांत ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाला और इसे जलाकर पीना शुरू कर दिया सुनिधि विक्रांत को देखकर चौंक उठी सर सिगरेट तो नहीं पीते है शायद और आज ब्रेकफास्ट के पहले ही अरे मन ने दो हमें क्या नैना ने हुए जवाब दिया उसे विक्रांत की एक हरकत रास नहीं आई विक्रांत ने जैसे ही सिगरेट जलाया उसे जोर की खांसी आनी शुरू हो गई उसे यूं खांसता देखकर सुनिधि को उसकी चिंता होने लगी ये ये क्या हुआ सर को हाँसी क्यों आ रही है उन्हें मरने वाला होगा नैना ने विक्रांत की तरफ चिढ़ती हुई नजर से देखते हुए जवाब दिया अरे ये क्या कर रहे हैं अब सुनिधि की नजर लगातार विक्रांत की एक्टिविटी पर पड़ी हुई थी उसने सिगरेट की एक कष्ट लेने के बाद इसे बुझाकर वापस से एक बॉक्स में रख दिया और फिर वो अपने लगभग दो सेंटीमीटर बाल को पकड़कर ऊपर आसमान में देखने लगा सुनिधि के साथ ही नैना भी विक्रांत की इस अजीब हरकत को देखने लगी। बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अभी देखना, जब ये अंदर आएगा ना तो यही कहानी बताएगा कि मैं अपने किसी तांत्रिक दोस्त से बात कर रहा था चाहे तुम हजार रूपए की शर्त लगा लो इसका यही ड्रामा है नैना ने सुनिधि से कहा सुनिधि भी नैना से इस बात पर शर्त लगाने के लिए तैयार होगी उधर विक्रांत अपना सिर पकड़कर ऊपर की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि आज उसका कोडवर्ड तूफान और पहाड़ था ऐसे में इस कोडवर्ड के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि उसे अब पृथ्वी कोडवर्ड से छुटकारा मिल चुका था यानी कि अब उसका विक्रांत को जिस अशुभ घटना का खतरा था वो टल चुका था तब ज्यादा खुशी तो उसे पहाड़ कोडवट से मिलने की थी क्यूँकी इस कोडवट का मतलब काम से ही था और विक्रांत बहुत दिन से काम करने के लिए आतुर हो रहा था और अब इस कोडव के मिलने के बाद वो निश्चिंत होकर अपने काम पर फोकस कर सकता है और अब विक्रांत को भी ये उम्मीद थी कि ये कोडवट के मिलने के बाद केस में जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मिलेगी अब विक्रांत पूरी शिद्दत से केस की इन्वेस्टिगेशन में जुटेगा और उसे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसे इसमें सफलता भी मिलेगी इसी उम्मीद में उसने केस के स्टेटस के बारे में थोड़ा रिमाइंड किया इसके बाद भीतर रेस्टोरेंट के पहुंचते ही उसने सबसे पहले नैना से यही सवाल किया नैना, नैना ने उसके इस सवाल को इग्नोर कर दिया और वो सुनिधि की तरफ देखने लगी सुनिधि ने खुशी में ताली पीटना शुरू कर दिया और फिर नैना ने तुरंत ही अपने पर्स से एक हजार रूपए निकालकर के हाथ में रख दिया ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े रात नैना और सुनिधि काम करते करते वाकई में बहुत ज्यादा थक गए थे पुलिस स्टेशन के सभी मेल पुलिस ऑफिसर्स तो वहीं स्टेशन और इधर उधर सो गए लेकिन नैना और सुनिधि वहां सोने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे इसलिए नैना और सुनिधि ने विक्रांत के घर जाकर आराम करने का फैसला किया था वैसे नैना चाहती तो वो आराम करने के लिए अच्छा खासा होटल भी आराम से बुक कर सकती थी लेकिन फिर भी उसने विक्रांत के घर जाकर आराम करने का फैसला किया था क्योंकि उसका मकसद कुछ और था दरअसल हर केस को टॉल करते वक्त विक्रांत के साथ जरूर कुछ ना कुछ घटना हो जाती है जिससे वो मुजरिम तक आसानी से पहुंच जाता है नैना इसी बात की तय में जाना चाहती थी उसे लगा कि शायद आज भी विक्रांत को कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है इसीलिए वो विक्रांत पर नजर रखने के मकसद से उसके घर सोने के लिए पहुंची थी लेकिन वहां पहुंचने के बाद तो उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया केस का कोई क्लू मिलने के बजाय उसने विक्रांत को लड़की के साथ सोते देख लिया था इससे तो नैना का मूड ही खराब हो गया इसीलिए वो रात भर विक्रांत पर गुस्सा रही वो पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई थी ना जाने क्यों उसे विक्रांत की ओर बहुत गुस्सा आ रहा था वो खुद को तसली दे रही थी कि विक्रांत किसी के साथ भी रहे कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों वो चैन की नींद नहीं सो पाई नैना बहुत परेशान थी मनी मन वो खुद से सवाल कर रही थी कहीं मैं सच में तो इस कमीने विक्रांत के लिए कुछ फील तो नहीं करने लग गई हूं, कहीं सच में तो मैं उस किसी और लड़की के साथ देख कर जीलियस तो नहीं फील कर रही जैसे ही नैना सुनी और विक्रांत ऑफिस पहुंचे, उन्हें पता लगा कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है इस मीटिंग में ब्रांच के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को शामिल होना है यहाँ तक की इस मीटिंग में सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली भी हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं ये बात सभी को पहले से ही पता थी कि ये इमरजेंसी मीटिंग बैंक रॉबरी केस और लॉकर रूम मर्डर केस के बारे में गंभीर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है इसीलिए मीटिंग में सिटी लेवल के सारे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए थे बैंक रॉबरी केस और फिर वहां पर मिली डेड बॉडीज ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था ये कोई मामूली केस नहीं था एक साथ दो दो बड़े क्राइम का उजागर होना पूरे पुलिस महकमे के लिए बड़ी चुनौती थी इसलिए पुलिस ने अभी तक केस को दबाकर रखा हुआ था बाहर लोगों को सिर्फ बैंक रॉबरी का पता था ये खबर अभी बाहर नहीं आई थी कि बैंक के भीतर लॉकर रूम से पांच डेड बॉडीज भी मिली केस बहुत था और अगर इस बारे में मीडिया को या फिर आम लोगों को पता चल जाता तो पुलिस की मुश्किल बढ़ जाती अभी किसी को खबर नहीं थी की पुलिस किसी सीरियल मर्डर केस के बारे में भी पता लगा है लेकिन डर ये था की अगर सीरियल मर्डर केस की बात बाहर आ गई तो इस मर्डर केस के मुजरिम को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तब वो सावधान हो जाएगा और हो सकता है कि वो शहर छोड़कर कहीं भाग भी जाए इसीलिए मीटिंग में सबसे पहले सभी इन्वेस्टिगेटर से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि किसी भी हालत में कोई भी केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा यहाँ तक कि कोई अपने फैमिली में भी केस के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली ने सभी को बताया कि क्योंकि पहले 1994 के किडनैपिंग वाले केस में डीएन नगर ब्रांच ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए हेडक्वार्टर ने ये डिसाइड किया है कि लॉकर रूम के मर्डर केस का भी इन्वेस्टिगेशन डीएन नगर ब्रांच को ही दिया जाएगा लेकिन चूँकी तो केस बड़ा है और काफी सेंसिटिव है इसलिए बाकी ब्रांच भी इस केस में डीएन नगर का सहयोग करेंगी इसके बाद ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन और ब्यूरो चीफ ने मोटिवेशन स्पीच दिया, उन्होंने सभी इन्वेस्टिगेटर्स का बढ़ाया और फिर सबको एकजुट होकर जल्द ऐसी हेडक्वार्टर से आए हुए अधिकारियों को यह भी विश्वास दिलाया की बहुत जल्द दीगर नगर ब्रांच रॉबरी केस के साथ ही सीरियल मर्डर केस को भी सोल्व करके दिखाएगा मीटिंग ओवर हुई और फिर सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने काम में लग गए अब वक्त आ गया था जब विक्रांत का कोडवड पहाड़ एक्टिव होगा